होती है या रागात्मक होती है इसलिए बंद जाते हैं अतः निंदा और स्तुति से बचें दोनों को सहो भैया जिस प्रकार ठंडी सहते हो ना, गर्मी सहते हो ना, उसी प्रकार निंदा भी सहो बखान भी सहो तब भगवान का स्मरण करो भैया सब ठाकुर जी की लीला है हमने कुछ नहीं किया जो सज्जन आदमी होता है वो अपना बखान अपनी स्तुति सुनकर बड़ा परेशान होता है उसको कंफर्टेबल नहीं होता है वो ही और शिविल सो अनकंफर्टेबल जब कोई बहुत ज्यादा बखान करने लग जाए निंदा से भी बचो किसी की निंदा करने से भी बचो और कोई तुम्हारी निंदा करे तब भी बचो ये भगवान ने मेरे अंदर का कचरा साफ करने के लिए किसी को भेजा है मुफ्त में झाड़ू लगा देता है भैया आभार तेरा। निंदा करके तूने थोड़ा झाड़ू लगा दिया जब कोई निंदा करे बचो नहीं तो द्वेष हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बखान करे तो बचो नहीं तो राग हो जाएगा उसमें राग द्वेष से प्रेरित हो करके जो भी करोगे बंद जाओगे इसलिए तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट ये न के ये न मान रहता है जो जो भी मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता है अनिकेत अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नर जिसकी मति स्थिर है जिसका मन मुझमें लगा हुआ है ऐसा भक्तिमान पुरुष कृष्ण कहते तो हैं मुझे बहुत प्रिय हमको श्री कृष्ण प्रिय लगे यह एक बात है पर हम श्री कृष्ण को प्रिय लगने लग जाए हम हमारे कृष्ण में कृष्ण हमारे हृदय में कृष्ण को बसाएं हमारे हृदय में कृष्ण हो यह एक बात है लेकिन कृष्ण के हृदय में हमारा स्थान कृष्ण तो सभी के हृदय में है ईश्वर सर्वभूता लेकिन जो श्री कृष्ण के हृदय में बस जाते हैं ऐसे भक्त प्रहलाद भगवान के हृदय में बसे ध्रुव भगवान के हृदय में मीरा चैतन्य भगवान के हृदय हनुमान भगवान के हृदय में बसे प्रभु चरेत्र सुनबे को रसिया राम सीता सीता मन बसिया राम जी के तो मन में हृदय में बस गए हैं हनुमान जी हनुमान ने यू अपनी छाती फाड़ कर बताया कि राम है मेरे हृदय कथा है ना कि जब राम जी का राज तिलक हुआ और सब लोग नाच रहे थे गा रहे थे हनुमान जी को बुलाया राम जी ने मूल्यवान मोतियों का रत्नों का हार हनुमान जी को पहनाया हनुमान जी बड़े प्रसन्न और फिर उन मोतियों को वो भाला तोड़ा और मोतियों को अपने मुंह में लेकर के वो तोड़ने की कोशिश करने लगे खाने लगे तो सीताजी ने कहा अरे हनुमान ये कोई खाने की चीज नहीं है और फिर किसी ने कहा आखिर बंदर है भाई वो क्या जाने इसकी कीमत क्या है अब लो, इतनी मूल्यवान माला तोड़ दिया और रत्नों को मोतियों को मुंह में दांतों के बीच में तोड़ने की खाने की कोशिश कर रहा तो हनुमान जी ने कहा कि भैया तुम कहते हो ये बड़ा मूल्यवान है मैं यही जांच रहा हूं परख रहा हूं कि इसका मूल्य है कि नहीं मतलब बोले तोड़कर देख रहा हूं इसमें राम है कि नहीं जिसमें राम नहीं हो वो मेरे लिए मूल्यवान नहीं बोले अच्छा तो आप में राम है बोले बिल्कुल है नहीं तो मेरा शरीर मेरे लिए मूल्यवान बताओ प्रणव पवन कुमार खलपन पावक ज्ञान घन जाय आगा बस ही राम शरचार बस ही राम शर चादय आगा हनुमान तो जी ने तो छाती फाड़ कर दिखाया राम को अपने हृदय में राम जी ने छाती नहीं फाड़ी लेकिन यदि राम जी यूं हनुमान जी की तरह जो आपने चित्र देखा है ना अपनी छाती फाड़ करके दिखाते तो बताए उसमें कौन होता कौन दिखता हनुमान राम लखन सीता मन में तो स्थान हनुमान जी को मिला ही है अपनी सेवा अपनी भक्ति अपनी निष्ठा अपने विश्वास के चलते लेकिन सीता और लक्ष्मण जी के हृदय में भी हनुमान जी ने स्थान प्राप्त कर लिया अब राम के हृदय में स्थान प्राप्त कर लेना तो थोड़ा आसान भी है लेकिन राम के आसपास उनके साथ रहने वाले लोगों के हृदय में स्थान प्राप्त कर लेना यह थोड़ा कठिन बात क्योंकि हनुमान जी तो राम की सेवा करने आए हैं तो सीता और हनुमान भी राम जी की सेवा में हैं मतलब उनके अधिकार में हिस्सा मांगा यह मतलब निकला और जल्दी से हम किसी को घुसने नहीं देते ए सेवा में भाग मत, इसमें बताई नहीं लेकिन जब हनुमान की बात आई और हनुमान जी ने राम की सेवा तो करी है लेकिन हनुमान के उपकार जो सीता और लक्ष्मण पर भी है राम जी तो कहते ही हैं प्रति उपकार करूरा प्रतियोपकार कर प्रतियोपकार Hoi nam sakat man mora, sanamukh hoi nam sakat man mora. मन मनमोरा सनमुख हो नकत मन मो सीताजी और लक्ष्मणदीप ऋण में आ गए क्योंकि जब राम जी का वियोग हुआ और फिर हनुमान जी मिले उसके चलते सीताजी को पुनः राम की प्राप्ति हुई राम का संदेश सीताजी तक और सीताजी का संदेश राम तक पहुंचाने वाले सीताजी को नवजीवन देने वाले श्री हनुमान जी है। और जब लंका के रणांगण में मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी तो लाय सजीवन लखन श्री जीवा श्रीला होते तो कौन लाता संजीवली कैसे पुनर्जीवन मिलता लक्ष्मण को लक्ष्मण जी ने सोचा आज मैं जो राम जी की सेवा कर रहा हूं जिंदा हूं तब और जिंदा हूं इसकी बदौलत तो हनुमान जी भी लक्ष्मण जी भी हनुमान के ऋण में सीता जी भी हनुमान के ऋण में इसलिए राम के हृदय में तो ये बसे हुए ही हैं लेकिन सीता जी और लक्ष्मण के हृदय में भी हनुमान जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है राम लखन सीता बसिया कहने का तात्पर्य है सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं ये तो है ही है ईश्वर सर्वभूता हृदय शेजुन ष्ठती लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त कर सकते हैं कौन प्रिय है भगवान के जिनको भगवान अपने हृदय में बसाते हैं तो यहां पर स्वयं भगवान कहते हैं गीता में तुल्य निंदास्तुनी संतुष्टो ये न के भक्तिमान् अकेता स्थिमति भक्ति अद्वेष्टभूता मैत्र करुण निर्मो निरहंकार समदुखसुखक्ष आप भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों को पढ़िए वहां पर भगवान श्री कृष्ण मुझे कौन प्रिय है उसकी बात करते हैं। तो तुल्य निंदा स्तुति ही हम यह चर्चा कर रहे हैं कि समता संसार में हो ममता श्री कृष्ण में तो बेड़ा पार हमारा उल्टा होता है हमारी ममता संसार में इसलिए वो ममता मारती वही ममता श्रीकृष्ण में हो जाए तो वो तारने वाली होगी गोपियों की ममता गोपियों की आसक्ति नंद यशोदा की ममता श्रीकृष्ण में है धन्य हो गए तर गए तो समता संसार में रखो संसार के सभी द्वंद्वों में अपने चित्त की समता बनी रहे देखो भैया साधना करने का भक्ति करने का धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने का कथा सुनने का मतलब यही है कि हम अपने आप को तैयार करें कि हम संसार के द्वंद्वों में विचलित नहीं होंगे हमारे चित्त की समता बनी रहेगी हर्ष शोक सफलता विफलता निंदा स्तुति सुख दुख मान अपमान सभी में समता बनी रहे वो तो बनी रहेगी यदि भगवान में दृढ़ भरोसा है तो ठाकुर जी जो करेंगे मेरे हित के लिए तो सदा समता को बनाए रखना और सदा प्रसन्न रहना ये भक्त का परिचय तो नारद जी आज उदास सनत कुमारों ने देखा तो आश्चर्य हुआ आप और उदास यहां बद्रिकाश्रम में और तपोभूमि में आप आप तो लोगों के बीच में रहने वाले विचरण करने वाले भगवान के यश का गायन करने वाले क्या बात है कहां से आ रहे हैं नारद जी कहां जा रहे हैं इतने दुखी क्यों हैं आप तब नारद जी ने कथा सुनाया कि मैं पृथ्वी पर गया था पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र श्री क्षेत्र कुरुक्षेत्र अनेकानेक तीर्थों में मैंने परिभ्रमण किया कहीं पर भाई मैंने शांति नहीं देखी श्री यमुना जी के तट पर गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा एक तरुणी स्त्री युवती स्त्री वहां रो रही थी उसके दोनों तरफ दो वृद्ध पुरुष सोए पड़े थे उस युवती की सेवा में कई दासियां थी लेकिन वह युवती रो रही थी सोए हुए दोनों पुरुषों को जगाने की कोशिश कर रही थी कोई सहायता करने वाला मिल जाए इस आशा में दसों दिशाओं में देख रही थी जब उसने मुझे देखा तो मुझे बुलाया भो भो साधो क्षण तिष्ठा मच्चिंता अपिनाश हे साधो, एक क्षण के लिए रुकिए। आप सभी की चिंता को मिटाते हैं मेरी चिंता को भी मिटाइए आपके जैसे महापुरुष का दर्शन पाप का नाश करने वाला होता है और आप लोगों का प्रवचन दुख को मिटाने वाला दुख को शांत कर देने वाला होता है दर्शन से पाप मिटते हैं और आपके प्रवचन से ताप मिट जाता है बड़ी शीतलता और शांति का अनुभव होता है आपका दर्शन सब प्रकार से कल्याणकारी साधु का दर्शन सब प्रकार से कल्याणकारी होता है दर्शन ही पापनाशक और प्रवचन तापनाशक बहुधा तब वाक्य दुख शांतिर भविष्यति। दर्शनम तब लोकस्य दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम् संसार के सभी पापों का नाश करने वाला आपका दर्शन महाराज मेरी सहायता कीजिए तो नारद जी कहते हैं मैं उसके समीप गया और उससे पूछा कि भाई तू कौन है ये दोनों पुरुष कौन सोए पड़े हैं और तू क्यों रो रही है तो उसने अपना परिचय दिया कि महाराज मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों पुरुष जो हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य मैं द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में जन्मी प्रकट हुई कर्नाटक में मैं पली बड़ी हुई महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं पोषण मिला फिर गुर्जर प्रांत में गई वहां वृद्ध हो गई फिर वहां से भागी यहां पर आई ब्रज में जहां भगवान की लीला हुई है भगवान की चरण रज से जहां की भूमि विभूषित है यहां आते ही मुझे मेरा यौवन पुनः प्राप्त हो गया लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध ही रहे मतलब उस समय में ब्रज में भी भक्ति की तो पूछ थी लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता था ज्ञान और अवैराग्य का महत्व नहीं था तो इसलिए भक्ति दुखी है हां बड़ी प्यारी बात वृंदावन जैसी भक्ति की भूमि में वहां भक्ति भले ही नवयौवना बन जाए लेकिन हंसती नहीं गाती नहीं रोती रहती है कब बोले यदि उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछे नहीं भक्ति का महत्व तो हम स्वीकार करें लेकिन ज्ञान और वैराग्य की हम अवहेल ना करें तो भक्ति होती तो जवान है लेकिन रोती है आंसू बहाती भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य देखो भैया भगवान में रति है भक्ति है तो संसार के विषयों से विरति, वैराग्य भी होना चाहिए और यदि भगवान में भक्ति है प्रेम है तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है वो भी होना चाहिए जिस प्रकार अग्नि दो काम करती है एक तो आ, जलाना और दूसरा प्रकाशित करना वस्तुओं को प्रकाशित करना और जिसमें वो प्रकट हुई उसको जलाना दो काम करती है आपकी रसोई पकाना और आपके घर को प्रकाशित करना अग्नि के दोनों काम है। दिया है और प्रकाशित कर रही है अग्नि चूला है और पका रही है रसोई तो बस भक्ति की भी ये जो अग्नि है प्रेम तो पावक ज्वाला है अग्नि की भांति है तो वो तुम्हारे पापों को तो जला देती है तुम्हारे जो संसार के प्रति आसक्ति है विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको जला देती है राग मिट गया तो वैराग्य हो गया और दूसरी बात क्या करती है यह अग्नि बोले परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित कर देती है तो ज्ञान हो गया भगवान के स्वरूप का भगवान के सामर्थ्य का ज्ञान हो गया तो इसलिए कहा गया कि ये वैराग्य और ज्ञान जो है वो भक्ति के बेटे हैं क्योंकि तो ये भक्ति से होते हैं इसलिए दोनों भक्ति के पुत्र हैं लेकिन वो कमजोर हों, सोए हुए हों सुषुप्त और अशक्त तो भक्ति बड़ी दुखी है आंसू बहा रही तो नारद जी ने कहा कि देवी तू रो मत, मैं तेरे पुत्रों को जगाऊंगा और जन जन के हृदय में ज्ञान वैराग्य समेत तेरी स्थापना करूंगा यदि मैंने इतना नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं तो अपना ये जो प्रतिज्ञा है उसके अनुसार अपना जो मिशन है उसको लेकर नारद जी चल रहे हैं इसलिए वो परिवराजक तो है लेकिन भक्त परिवराजक हैं और बस्तियों में रहते हैं लोगों के बीच में रहते हैं क्योंकि लोगों को जगाना लोगों का मार्गदर्शन करना सभी के हृदय में ज्ञान भक्ति और वैराग्य का स्थापन करना यह नारद जी का मिशन है तो बार बार वेद घोष किया गीता पाठ किया ज्ञान वैराग्य को जगाने वे थोड़ा जागे दोनों लेकिन फिर से आंखें मलते जमाई लेते अंगड़ाई लेते सो गए फिर नारद जी ने बहुत प्रयास किया नहीं जागे तब आकाश में आकाशवाणी हुई आपका उद्यम सफल होगा इसके लिए आप सत्कर्म कीजिए सत्कर्म क्या है वो संतों से समझ लीजिए तो नारद जी ने अनेक संतों से पूछा ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य जाग जाए और भक्ति समेत ज्ञान वैराग्य जन जन के हृदय में स्थिर हो जाए <coughs> तो कोई नहीं बता किसी ने कहा कि आप वेदों का आश्रय करिए ना वेदों से यह काम होगा तो नारद जी ने काम वेद घोष कर चुके किस का भी वेद सब लोग नहीं समझ सकते आप गीता का आश्रय कीजिए और गीता के माध्यम से तो नारद जी बोले हमने गीता पाठ भी बहुत किया अब तो कोई उपाय लोग बता नहीं पाए तो नारद जी उदास हो गए देखो नारद जी जैसे संत भक्त जब उदास होते हैं तो उनकी उदासी में भी भक्ति होती है वे यदि चिंता भी करते हैं तो उनकी चिंता भी पारमार्थिक चिंता होती है उनकी चिंता में स्वार्थ नहीं होता है परमार्थ होता है जब जब मूल्यों का ह्रास देखा जाता है जब धर्म की ग्लानी देखी जाती है जब लोग पापों की और